उपस्थित धार्मिक सज्जनों सबसे महत्वपूर्ण कार्य सबसे मुख्य कार्य जिसकी उपलब्धि महान है जिसका फल महान है ऐसा कार्य अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं ईश्वर की उपासना इसके लिए सुसज्जित करेंगे अपने आप को मन में उत्साह ईश्वर के प्रति प्रेम विधे होकर बैठेंगे आसन लगाएंगे आंखों को कोमलता से बंद करें मन को शांत एकाग्र करें किसी भी प्रकार का शरीर में खिंचाव तनाव ना हो ईश्वर को पुकारना है अब हमें ईश्वर के नज़दीक जाना है ईश्वर से मिलना है ईमानदारी पूर्वक सावधानी पूर्वक ईश्वर की उपासना करनी है ईश्वर का ध्यान करना है ये हमारा कर्तव्य है इसलिए सतर्कतापूर्वक गंभीरतापूर्वक अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित रखेंगे ईश्वर की शरण में जाना है ईश्वर को उनके मुख्य नाम ओम से पुकारेंगे सांस भरे ओ बच्चा अपनी मां को पुकारता है एक मित्र दूसरे मित्र को पुकारता है ऐसी भावना करके ईश्वर को पुकारना है ओ। अपनी आत्मा में ईश्वर की अनुभूति करना है ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है मेरे नजदीक ही है मेरे पास है हमारे साथ हैं शक प्रभु हमारी रक्षा कीजिए सब प्रकार से सहायता कीजिए प्राणायाम करेंगे श्वास बाहर निकालेंगे जब करना है क्षक ओ सर्व रक्षक दूसरा प्राणायाम करेंगे श्वास बाहर जप मन में जप करेंगे क्षक ओ सर्वरक्षक ओ सर्वरक्षक तीसरा प्राणायाम करेंगे से मन की चंचलता दूर होती है इंद्रियों पर नियंत्रण होता है इंद्रिया शांत होकर अपना कार्य बंद करती हैं। इस अवस्था का नाम है प्रत्याहार बाह्य विषयों को नहीं उठाना है उन पर ध्यान नहीं देना है प्रत्याहार की अवस्था बनाए किसी एक स्थान पर मन को केंद्रित करें हृदय में मस्तक में जहां आपको अनुकूलता हो उस स्थान पर मन को स्थिर करना है एकाग्र करना है मानसिक सज्जा के लिए तैयारी हमारा जन्म क्यों हुआ हमने शरीर क्यों धारण किया हम अभी इस अवस्था में क्यों हैं? ये संसार क्या है किस लिए है हमारा लक्ष्य क्या है हमें जीवन क्यों मिलता है ये जीवन कब तक रहेगा मृत्यु के बाद मेरा क्या होता है इन सब आध्यात्मिक तथ्यों को उपस्थित करें और जीवन के लक्ष्य के प्रति सावधान हो जाएं। हमारा लक्ष्य है परमेश्वर से मिलना ईश्वर को जानना तत्व ज्ञान प्राप्त करना अपने आत्मा का साक्षात्कार करना हम स्वयं ही अपने को नहीं जानते हैं कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि हम स्वयं ही अपना स्वरूप नहीं जानते हैं ईश्वर का महत्व उपस्थित करें ईश्वर के कारण ही हमें सब सुखों की प्राप्ति होती है जो भी सुख मिलता है उसमें मूल ईश्वर है यदि ईश्वर ना हो तो हम कोई भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं एक पल भी जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है बिना ईश्वर के मैं आत्मा अपने आप को भी नहीं जान पाता तो कहां शरीर बनाना और कहा अन्य सुखों को प्राप्त कर पाना हे प्रभु आपको छोड़कर मैं कभी पूर्ण सुखी नहीं रह सकता ईश्वर प्रणिधान की स्थिति बनाए ईश्वर हमें हर समय देख सुन जान रहे हैं अभी हम क्या कर रहे हैं हम में ईश्वर के प्रति कितना प्रेम है श्रद्धा है ईश्वर सब जान रहे हैं हम इस उपासना के लिए कितने सतर्क हैं कितने सावधान हैं ईश्वर इसकी अनुभूति कर रहे हैं हमारे साथ हमारे अंदर हम में ओतप्रोत हैं जो भी साधन हमें प्राप्त हैं सब ईश्वर की कृपा से प्राप्त हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम इनका प्रयोग कर रहे हैं व्याप्य व्यापक संबंध बनाएं हम ईश्वर से कभी बाहर नहीं जा सकते हैं ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहां ईश्वर ना हो ईश्वर व्यापक है हम व्याप्य हैं ये सारा संसार प्रकृति भी व्याप्य है सांसारिक संबंधों को भुलाना है किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान घटना परिस्थितियों को याद नहीं करना है स्थिर होकर बैठना है मन को बिल्कुल एकाग्र रखना है और सारे संबंधों को भूल जाना है बाह्य वृत्तियां नहीं उठाना है स्वस्वामी संबंध को हटाना है स्वस्वामी संबंध के कारण व्यक्ति में अभिमान आता है कुछ भी मेरा नहीं है सब ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है ईश्वर प्रदत्त है मन पर पूरा नियंत्रण रखेंगे मेरे साथ कहें हे परमेश्वर हम संकल्प लेते हैं कि उपासना काल में बाह्य वृत्तियों को नहीं उठाएंगे आलस्य प्रमाद नहीं करेंगे हे परमेश्वर आपकी कृपा से मैं आपकी उपासना, आपकी उपासना में सफल हों ऐसी हम पर कृपा कीजिए वैराग्य की भावना भी रखनी है सब कुछ अनित्य है मृत्यु निश्चित है बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य शरीर मिलता है और फिर ईश्वर की उपासना रूपी यह अवसर यह तो बहुत ही दुर्लभ है हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है हम बड़े भाग्यशाली हैं सौभाग्यशाली हैं कि हमें यह अवसर प्राप्त हो रहा है तो हमें इसका पूर्ण लाभ उठाना है मन पर पूरा नियंत्रण रखना है मेरी इंद्रियों पर मेरा अधिकार हो मेरी इंद्रियां सदा मेरे वश, मेरे, इंद्रिया मेरे, क्या क्या मेरे वश में हो मेरे मन पे मेरा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 प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो ईश्वर का, का चिंतन करना है एक वेद मंत्र के माध्यम से ओ च सर्वं ोभूत भव्यधिषती केवलं तस्म जेष्ठाय ब्रह्मणे नमः तस्मी ज्येष्ठा ब्रह्मणे नमः यो भूतंच च हे परमेश्वर आप भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में हमारे रक्षक हैं पालक हैं हे परमेश्वर आप सारे संसार के स्वामी हैं अधिष्ठाता हैं स्वर्यस्य च केवलम हे परमेश्वर सुख ही आपका स्वरूप है आप आनंद स्वरूप हैं तस्मयी जेष्ठाय ब्रह्मणे नमः हे महान दिव्य गुणों से युक्त सबसे बड़े हे परमेश्वर आपको अत्यंत प्रेम से हृदय से मेरा नमस्कार है हे प्रभु हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे आपके प्रति समर्पित रहेंगे हे परमेश्वर आप में अनंत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 सर्वाधार हैं सर्वेश्वर हैं सर्वव्यापक हैं सर्वांतर्यामी हैं आप अजर हैं अमर हैं अभय हैं आप नित्य पवित्र और सृष्टि करता हैं, आप वेदों के ज्ञाता हैं वेदों के दाता हैं हे परमेश्वर आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से युक्त हैं आप राग विनाशक रोग विनाशक शत्रु विनाशक दुर्गुण नाशक दारिद्र्य विनाशक सकल दुख विनाशक हैं हे प्रभु आप मोक्ष प्रद, प्रद, सिद्धि ज्ञान प्रद, मान्य प्रद, सर्वानंद प्रद विनय विधिप्रद हैं, हे प्रभु आप निर्मल हैं निरीय, निरामय निरुपद्रव, निरंजन नायक नरेश शर्मद हैं आप सनातन पतित पावन हैं आप विश्वाद्य विश्ववंद्य विश्व विनोदक विद्वत्लासक विश्वास विलासक हैं हे सर्वमंगलमय सर्वस्वामिन स्वामीन सर्व, सर्व, सर्व बलदायक निर्बल पालक परम ऐश्वर्यदायक सुख परम सुखदायक हे दीनदयाकर परम सहायक हे सज्जन सुखद दुष्ट सुताड़न गर्भ कुक्रोध कुलोभ विदारक हे परमेश परेश परमात्मन पर पुरुषार्थ प्रापक हे महाविद्या वाचोधिपते बृहस्पति मंगल प्रदेशवर पक्षपात रहित धर्म न्यायकारिण हे परमेश्वर आप ही हमारे सच्चे मित्र हैं एकमात्र आपका ही हमें सहारा है आपको छोड़कर हम किसी अन्य का आश्रय नहीं लेंगे आपसे अधिक हमें कोई प्रिय नहीं है हे परमेश्वर आप ही हमारे सच्चे माता पिता गुरु आचार्य राजा हैं आप ही हमारे सच्चे सखा हैं मित्र हैं बंधु हैं हे प्रभु आपके अनंत नाम हैं आप सबका कल्याण करते हैं इसलिए आप शिव हैं हे प्रभु आप सर्वत्र व्यापक हैं इसलिए आपका नाम विष्णु है आप इस संसार को बनाने वाले हैं सबसे बड़े हैं इसलिए आप ब्रह्मा हैं आप हम सब समूहों के स्वामी हैं हम सबके पालक हैं इसलिए आपका नाम गणेश है गणपति है हे प्रभु आप दिव्य गुणों के दाता हैं इसलिए आप देव हैं देवों के भी देव हैं इसलिए आप महादेव हैं आप परम ऐश्वर्यदायक हैं इसलिए आपका नाम इंद्र है आप ज्ञान स्वरूप हैं हमको आगे ले जाते हैं इसलिए आपका नाम अग्नि है हे परमेश्वर ऐश्वर्य से आप भजनीय हैं इसलिए आपका नाम भगवान है आप सबसे उत्तम हैं सबसे श्रेष्ठ हैं इसलिए आप वरुण हैं आप विद्वानों का लक्ष्य हैं इसलिए आप लक्ष्मी हैं आप ज्ञान विज्ञान से युक्त हैं इसलिए आपका नाम सरस्वती है परमेश्वर आप ही हमारे मुख्य आधार हो दुनिया की सारी संपत्ति आपके सामने तुच्छ है दुनिया का सारा धन आपके सामने तुच्छ है इस भौतिक धन से हम बाह्य सुखों को प्राप्त कर पाते हैं वो भी क्षणिक जिसमें दुख मिला है हम पूर्ण सुख पूर्ण शांति इस भौतिक धन से कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं आप ही हमारे मुख्य धन हो हे प्रभु सबसे कीमती वस्तु ये भौतिक धन नहीं है आप हैं तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राण धार हो तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राण धार हो एक तुम दाता दयालु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 हन हो और प्राणाधार हो जप रहे तेरा नाम पंछी गीत गाती है पवन जप रहे तेरा नाम पंछी गीत गाती है पवन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 और प्राणाधार हो तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो और प्राणाधार हो।, प्राणा हो।, प्राणा हो हे परमेश्वर आप ही हमारे कुछ है। मैं आत्मा अल्पज अल्पशक्तिमान, निराकार चेतन आपके बिना मेरा क्या सामर्थ्य आपकी कृपा से ही मुझे यह शरीर मिला ये साधन मिले हैं परमेश्वर आपकी कृपा से ही मैं समस्त अविद्या से छूटकर समस्त कुसंस्कारों से छूटकर पूर्ण सुख पूर्ण शांति को प्राप्त कर सकता हूं ये सारा संसार प्रकृति से बना है सत्व रजस तमस नामक सूक्ष्मतम परमाणुओं से ये सत्व गुण में सुख है रजोगुण में दुख है तमो गुण में मूढ़ता है मूर्खता है हे प्रभु दुनिया की कोई भी वस्तु हो उसमें रजोगुण और तमोगुण विद्यमान है जिससे मुझे पूर्ण सुख कभी नहीं मिल सकता है इसलिए मैं इन्हें छोड़ता हूं मैं इनमें आसक्त नहीं होंगे मुझे तो आप चाहिए शुद्ध सुख चाहिए पूर्ण सुख चाहिए हे प्रभु मैं आपको भूला रहता हूं नौकरी करता हूं व्यवसाय करता हूं पढ़ाई करता हूं तरह तरह के काम करता हूं सेवा करता हूं परोपकार करता हूं और उसमें आपको भूला रहता हूं हे परमेश्वर मैं आपको भूल के ये काम ना करूं इनमें आसक्त होके ये काम ना करूं आपकी स्मृति बनाए रखते हुए आपके प्रति समर्पण की भावना रखते हुए आपको याद करते हुए मैं इन कामों को निष्कामता पूर्वक करूं परमेश्वर मुझे इस संसार सागर से शीघ्र छुड़ा दीजिए जब करना है ईश्वर ज्ञान कर्म की दृष्टि से पवित्र है ईश्वर में किसी भी प्रकार की कोई भौतिक अशुद्धि नहीं है ईश्वर में किसी भी प्रकार का सड़ना गलना घटना बढ़ना ये कुछ नहीं होता है ईश्वर में शुद्ध ज्ञान है और शुद्ध कर्म है ईश्वर हर समय पवित्र है और हम पवित्र का ध्यान करके पवित्र की उपासना करके स्वयं भी पवित्र बनना चाहते हैं अर्थात जो हमारी नैमित्तिक अपवित्रता है उसको दूर करना चाहते हैं हम अपने मन और बुद्धि को पवित्र करना चाहते हैं तो जब के माध्यम से हम पवित्र गुण से जुड़ेंगे ओ ओम पवित्र पवित्र पवित्र हे परमेश्वर आप पवित्र हैं बोलिए हे परमेश्वर आप पवित्र हैं आप ज्ञान और कर्म की दृष्टि से पवित्र हैं हे परमेश्वर मैं भी ज्ञान और कर्म से पवित्र बन जाऊं मेरी अविद्या का नाश कीजिए मुझसे सकाम कर्म दूर कीजिए निष्काम कर्म कर सकूं ऐसा ज्ञान विज्ञान और सामर्थ्य दीजिए भर्गदेवस्य धीमह धो न प्रचोदयात् ओम भू भुव स्वाह तत्सवितुर्वण्यम भर्गो देवस्मही धो न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 छाया हुआ सभी स्थान सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया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 भरगो देवस्य धीमहि धियो यो नह प्रचो दयात धियों न प्रचो हे परमेश्वर हमें सद्बुद्धि दीजिए जिससे हम शीघ्र आपको प्राप्त कर सकें हमारा लक्ष्य है आप मनोवांछित आनंद और पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए हे परमेश्वर हमारा कल्याण करिए हमें धर्म और मोक्ष प्राप्त कराइए अर्थ और काम से हमारी आसक्ति को दूर कीजिए ओ शनों दीर आपो चक्षुः ओम वक्वाक् चक्षुचुष ओम, ओम, ओम श्रोत्रोत्रो ना ओम ओम ओम ओ कंठभ्या यशोबल ओ कर्तलरपृष्ठे कर ओ भु पुना शिसी ओ भुव पुना नेत्रो ओं स्वना कंठे महापुनातु पुनातु महपुना हृदय ओ जन पुनाभ्या तपुना पाद सत्यमु पुनः शिसी ओं ब्रह्म सर्वत्र सर्व भू तपसुद्य जायत त्ययत तत सुद्रर्णव समदर्णवा दधि संवत्सरोत अहो रात्र विदद विश्व मिश तो वसी सूर्या सौधाता यथा चंद्रमसौ धता पूर्वक दिवच पृथिवी चाक्षम स्व देवी देवीरभी आपो भु पीत अभी स्रव प्राची चीद्निरिपतिरसि रक्षितामोधिपति्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम अस्तु ेष्टम वेष्मोजं द दक्षिणादिगिंद्रोधिपतिरश्चिराजी रक्षिता पे्यो नमो अधिपतिभ्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम अस्तु वयम् ेष्टम व्ष्मोजेद प्रतीची दिख वुणिपतिदु रक्षिताषव ते नमोधिपति्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्तु येष्टम वेस्मस्त वोज भेद उदीची दिक्सोमोधिपतिवो रक्षिताशनी ऋषभ ते्यो नमो धिपतिभ्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्तु येष्टम व्ष्म भेद ध्रुवा दिग्विष्धिपतिष्रीव रक्षिता देश्यो नमोधिपति्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एो अस्त वयम् ेष्टम वेस्म स्तंबोजे दम ऊर्ध्वा दिबृहस्पतिरिपतिश्वि रक्षिता वर्षमीष वह तेभ्यो नमति्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम अस्तु ेष्टम वयंस्त भोजं भेद ओ उव तमसस्परी स्व पश्य उतर देवत्र सूर्य मगन्म ज्योतिम उदुत्यं जातवेदसम दहंत दृशे विश्वाय सूर्य चित्र देदगाक चुर्म्स वरुणस्य से पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगत स्तुष्च स्वाह तजुदेवि पुस्ताुक्रमुच्चर पश्यम शरद शत जीव शरद शत शृणुयाम शरद शत प्रब्रवाम शरद शतम दीना सम शरद शत भूयच्च शरद शता ओ भूर्भुव सवितुर्व्यम भर्गो दिवस धीमह धो न प्रचोदया हे ईश्वरदयानिधेपयान जपोपासना कर्मणर्मा कामोक्षाण सद्य सिद्धि नमः नम शवाय मयोभवाय नमः नम शंकर मयस्कराय चम शिवाय शिवतराय चा शाति शाति हे परमेश्वर धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि करना हमारा प्रयोजन है लक्ष्य है इसके लिए हमें शारीरिक बल की आवश्यकता है हे परमेश्वर हमारा शरीर स्वस्थ रहे बलवान रहे हम इंद्रियों का सदुपयोग करें हमारी इंद्रियां पवित्र रहें आप सर्वशक्तिमान हैं न्यायकारी हैं आप ही सृष्टि की रचना करते हैं सृष्टि का पालन करते हैं और विनाश करते हैं आप एक एक के कर्मों को देखते हैं इसलिए हे है परमेश्वर हम कभी भी कोई अधर्म ना करें पाप कर्म ना करें आपके दंड के भागी ना बनें। आप सर्वत्र विद्यमान हैं हमारे सामने दाएं, बाएं, पीछे ऊपर नीचे हे अग्नि परमात्मा हे इंद्र परमात्मा हे वरुण परमात्मा हे सोम परमात्मा हे विष्णु परमात्मा हे बृहस्पति आप सर्वत्र विद्यमान हैं सब प्रकार से हमारी रक्षा कर रहे हैं नाना प्रकार के वृक्ष वनस्पति जल, वायु, सूर्य चंद्र तरह तरह के पशु पक्षी ये सब आपने बनाए आपकी कृपा से बने हैं आप इनके माध्यम से हमारा पालन करते हैं रक्षा करते हैं हे परमेश्वर आप देवों के देव हैं अंधकार से रहित अविद्या से रहित हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं आपकी प्राप्ति के लिए हम आपका ध्यान करते हैं उपासना करते हैं हमारी अविद्या का नाश कीजिए आप अत्यंत अद्भुत हैं दिव्य है परमेश्वर हम आपकी कृपा से दीर्घायु को प्राप्त होवें और अपने जीवन काल में आपकी बातें ही सुनें, आपके विषय में जानें, आपका चिंतन मनन करें आपको प्राप्त करने का प्रयास करें आपका ही उपदेश करें हम अधीन बने निर्धन निर्बल भीरू न बने आपकी कृपा से हमारी बुद्धि उत्तम बने हे परमेश्वर आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे आपको बारंबार नमस्कार है आपकी आज्ञाओं का हम पालन करें आपके प्रति समर्पित रहें आपकी स्मृति सदैव बनी रहे आपके गुणों की हम सदैव स्तुति प्रार्थना उपासना करें ऐ परमेश्वर आपसे हम कभी दूर ना होवे एक बार ईश्वर का नाम पुकारेंगे ओ अब विराम करेंगे हथेली आंखों पर रखें धूरे दूर, दूर आँखें खोलें सबको सागर नमस्ते जी